सन्दीप ने भी कह रहे हैं परबंदर भागवत का कार्य पड़े अच्छा शायद हां जाओ वो भी बोल वी हैव द चांस टू लविंग स्कूल ऑफ विजडम एंड साइंस ऑल नाउ फेल इन द राष्ट्रगीत वंदे मातरम आईलेट ऑल की ट्राई Well, moving on, we now have the students of Vidya Mandir High School who will be singing a beautiful welcome song for us. So let's see okay. what they have to offer. राष्ट्र का अभिमान है राम और रहमान का नद ईसा के ज्ञानकार राम और रहमान का नानद ज्ञान का हर धर्म का सम्मान है भारत की यह पहचान है हिंद की शान है राष्ट्र का सम्मान है इस के लिए हर जिंदगी कु है हर जिंदगी ready all the high school age to see a better yearly software गुरुजी एंड राजमान लोगों ने सस्कार किया इसी के, के साथ साथ हमारे साथ में इंदौर से स्वामी जी जी आए हैं निर्देश करूंगा पुष्प में देखकर स्वामी अंबिका नंदी का सम्मान करें साथ ही साथ इंदौर से हमारे साथ स्वामी जी शंकर नंदी हैं और उत्तीर्ण बच्चा ये ताई नगर का जाएगी तो उत्तीर्ण वो आगे जाएगा तो ना तो हम इस बार इस इस साम हमारे इस डायनेमिक मेंबर का पार्टी है जो हम तो के रिवर्सल जैसे कि भेजा गये हैं ये गोवा से भी है तो इस बार आप जाएंगे तो बहुत डॉक्टर आपका स्वागत है साथ हमारे साथ रोटी गी। गी जी गी गौ। तो और रोटी साथ ही साथ रोटी थैंक यू वेरी मच। प्रिंसिपल ऑफ विद्या मंदिर श्री सुधीर देसाई जी थैंक यू यूपल श्री गवाकर मंदिर रंजन सावल और दस्टी सौ विद्या मंदिर उन्द्र में श्री राहुल अनिलकर एंड श्री सुदर्शन चौबीस आप पहले हे दो श्री मोहनदास थैंक यू। मोहनदासन भाई भटे जी थैंक यू श्री जी, शेटी जीवल भाई जैन दीपाई जैन हमारे आईसीओ के ट्रस्टी श्री अविनाश दत्ताजी मोहन लादाजी धन्यवाद एक इस विषय से जब मैंने गोपाल से कुशन जी जब सबसे लोग हैं तो आप सबके लिए एक बार जो लगाया हमारे स्वागत है थैंक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 ईश्वर आपको करनी है आज अतिथि इस और आई की है आज के सभी सरवा जी आई रिक्वेस्ट यू टू कम फॉर से एंड प्रेजेंट अ वेलकम नोट टू गिव अ ब्रीफिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओम शन आवतु स लोभ नतु सहगीयम करवावहे तेजस्विनावधी तमसुमावि विशारहे फाउंडेशन यहाँ पर आमंत्रित सभी अतिथि होटेलियन स्कूल के नए बच्चे इतना अच्छा बजाया है यहाँ पर हमें स्वागत के लिए और अभी प्रस्तुत किए है। हैं हैं मेरे जो पर मुंबई से आए और और देवी तो। आप सभी को मेरा है तो इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है सर्वप्रथम मैं पुष्ट गुरु जी के इसके सुझाव हेतु उन्हें बंदन करता हूँ पहला इस विजय के पीछे एक महत्वपूर्ण एजेंडा दुखा हुआ है जिसका एक मात्र उद्देश्य है सर्वे भविया है सर्वे सर्वे भद्रामी पश्चू मार्षण इसका छोटा सा कदा कि सभी लोग दुखी रहे हैं। और सब स्वस्थ रहे इस देश में और पूरे विश्व में इस विजय को लेकर हमारे भारत जल रहे धन्यवाद गुरु साथ ही साथ मैं डॉक्टर संदीप पात्रा को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने उनके व्यस्ततम विशेष के बावजूद हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है आज के हमारे मुख्य अतिथि महान एक हैं जो आज की इस प्रेरणा कार्यक्रम की थी एक साथ सूत्र की घोषण सब इस वक्त भेजे और हमें पूर्ण विश्वास है की आप सभी इस कार्यक्रम के अंत में एक नई दिशा और प्रेरणा लेकर जाएंगे सिर्फ आप इस मैं ये चाहूँगा कि यहाँ से आप जरूर प्रेरणा तो लेकर जाएंगे पर आप मैं चाहूँगा कि लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी इस तरह का हमें यहाँ आज प्राप्त होने वाला है पांचों है तो ये जो तो विचार तो तो है वो तो पचास हजार पाँच लाख पाँच करोड़ लोगों तक पहुँचे तो इस तरह सबको इसकी जवाबदारी देनी है की आज मैं जो भी यहाँ पर यहाँ पर इंदौर ऐसी दिल्ली ऐसी इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर हमने हमारे मेहमान लोगों को यहाँ पर बुलाया है हमारा अतिथि किया है तो हम सबका ये दायित्व बनता है की हम सबके लिए भी प्रेरणा बने बढ़ेगी अब मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा इंडियन टेंट्रल फाउंडेशन इंडियन टेंट्रल फाउंडेशन के जनता का परम गुरु जी है जिसकी साधना दो दशकों से पहले गुरु जी और और ये के है मजबूत है, है है। हैं आप देखेंगे इस तरह की है वो इसकी तीन इन का अभाव है तीन है।, है एक है वेदांत प्रमुख है जो भी है उसका तो का आयोजन सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे देश में और विदेश में भी। अभी बीच सुबह में हमारे चाय चाहिए तो देश विदेश से हम भगवत गीता और उपनिषेष कार्यक्रम करते हैं मुंबई में इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई यहाँ पर हो रहा है जो हमें क्षेत्र में बेहतर कार्यक्रम आयोजित करती है जो भी महानस कला का है, है कला तो के क्षेत्र तो तो में हम उसे आवंत्रित करते हैं और यहाँ पर कहना था ये जो शो होता है साल में एक बार हम से करते हैं और तो इसी है। प्रेना प्रेना में जो है वो आज सबके सामने है है में को एक उनको मोटिवेट करने तो के लिए का किया और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज की शारीरिक हमारे यूथ उसका संचालन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं था तो इस देना इस कार्यक्रम में हमें सुब्रत स्वामी को उन्होंने भी बहुत अच्छा विकास हिंदुत्व और किया था मेरी बातों को ध्यान देने के लिए आपको बताना चाहूँगा परम पुज गुरु की भी, भी और रोटी लोगों मैं जरूर थे भी इस चीज का मैं है अपनी वाणी को विराम दू एक हम सबक राष्ट्र हित का सम्मान करता होती है विश्व उसी देश का सम्मान करता है आओ हमारी एकता को राष्ट्र शक्ति बनाएं हम सब मिलकर सशस्त्र भारत बनाएं बनाए धन्यवाद आई यू फॉर इंडियन कल्चर फाउंडेशन ऐसे <laughs> <laughs> तो परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समझ है औपचारिकता की मांग है सरस्वती जी इंटर वेदांत मिशन एवं इंदौर स्थित वेदांत आश्रम गुरुकुल के संस्थापक आचार्य है वे मुंबई राजस्वेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। उनकी एक समस्त संस्थाएं एवं संस्थान मूल रूप से सनातन धर्म के आधार वेदांत के अध्ययन अध्यापन एवं प्रचार समन्वित है स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि बगैर दर्शन विज्ञान का धर्मांचर अंधविश्वास बन है और बगैर धर्म में क्रियाओं के दर्शन का ज्ञान पूरा विचार मात्र रह जाता है धर्म के नाम पर जो अनेक समस्याएं और एकांत ज्ञान से ही हो सकता है ऐसा बहुत विभर्जनों का मत है वेदांत की ज्ञान से न केवल देश और दुनिया में विज्ञान जारी शक्तियों का समाप्ति होती है बल्कि सबको सबल और सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है अतः वेदांत ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार में अत्यंत कल्याणकारी उपक्रम होता है इस कार्य के लिए कि हमें गुरु परम्परा के प्राप्त वेदांत का प्रमाणिक ज्ञान अत्यंत उत्साही, प्रभु और दिशावान आचार्य ऐसी सतत प्राप्त होता है कुछ जी एक फौजी परिवार के हैं, उनके पिता जी इन्हें डॉक्टर थे उनके दादाजी के एक उच्च और अचल विभूषित अधिकारी थे देश और गौरव के उनके ने रक्षा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया उसी की महानता को तो समर्पित समझने हेतु स्वामी जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया पूज्य स्वामी जी अध्यात्मिक जीवन उनका के द्वारा जगतपुर शंकराचार्य के द्वारा मंत्र दिशा प्रारंभ हुआ था और बाद में विश्वविख्यात स्वामी शिवानंद जी महाराज के, के चरणों में वेदांत ज्ञान की प्राप्ति का सौभाग्य उन्हें मिला। बाद में सीधे उन्हीं के द्वारा कन्या दीक्षा जी में प्राप्त हुई तत्पश्चात स्वामी आत्मानंद जी कह रहे हैं पूजा स्वामी जी ने मुंबई स्थिति में अपना प्रारंभिक अध्ययन किया और बाद में वे हिमाचल संगीत हिमालय में कई वर्षों तक आचार्य रहे उन्होंने में, में वेदांत मिशन की मुंबई की स्थापना की और आज देश विदेश में अनेकों से अपने शिष्य करते हैं। एक महीने पहले भी भक्तों ने वेदांत मिशन मुंबई की गजत की मनाई थी बड़े उत्साह से मनाई थी आनंद करके पहले में पर मुझे से है है का हुआ हाईटेक मॉडर्न मोस्ट ओन वेबसाइट क्रिएटेड एंड एंड अपडेटेड बाय ऑनलाइन आईडी माध्यम ऐसी Truly aware of our cultural paradox also, and we, I can say that we mission God ORG is one of the most authentic and most spiritual websites today. Please take very good of it. Go home and search we mission God ORG. May I request Honorable Swami Acharananda Sadhguru, I move thee to address us with his words of wisdom. Please. पे उपस्थित हमारे आतिथ्य और आमंत्रण को स्वीकार करने वाले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संजय ठाकुर जी यहां उपस्थित बॉम्बे के दहसर के वरिष्ठ समस्त सज्जन लोग इंडियन कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टीज रोटरी क्लब के मेंबर्स आप सब लोगों को हमारा बड़ा प्रेम भरा नमस्कार है प्रणाम है ऐसे सुंदर विषय से प्रेरित होके जो भी यहाँ आया है वो प्रणाम करने योग्य है सबके कल्याण के लिए जो लोग भी कोई विचार करते हैं वो बड़े दिव्य पुरुष लोग हैं वो सज्जन लोग हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं एक लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन लोगों की दृष्टि केवल इसी पर रहती है कि हमारा जीवन और कल्याण को प्राप्त हो हम प्रसिद्ध हो संपन्न हो उनका जीवन स्व केंद्रित रहता है जहां जहां उनके स्व की उसका उत्कर्ष होता जाता है वहां वहां वो बोलते हैं हम जीवन में सफलता को प्राप्त करें हैं लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी खुशियां जिनका आनंद जिनकी सफलता इसमें नहीं होती है कि हमारी प्रसिद्धि हो हमारा नाम हो हेलो हेलो तो उनके मन में ये कुछ कनेक्शन ब्रेक हो रहा है हेलो इसको बेटा थोड़ा रेस को बढ़िया हरिओम हरिओम तो यहां पर हम चर्चा कर रहे थे हमको संतुष्टि नहीं है हाँ जी थोड़ा ठीक है तो एक लोग वो होते हैं जो जिनकी प्रार्थना होती है जिनका विचार होता है जिनके कर्म होते हैं उसका यही सार होता है कि हम तो खुश हैं ही है हमारा सुख आपके सुख के ऊपर निर्भर है जो लोग भी इस प्रकार के होते हैं वो ही समाज में कोई डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो आदरणीय होते हैं वंदनीय होते हैं स्मरणीय होते हैं जेनरेशन तक उनको हर लोग याद करा करते हैं कि इन लोगों ने यहां पे इस देश के लिए इस शहर के लिए या पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने कुछ कार्य करा है एक बार की बात है हमें कहानी सुन रहे थे कि एक बांध बन रहा था किसी जगह पर एक रिपोर्टर जो है वहां पे पहुंचता है और उसने अनेकों जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनसे उन्होंने इंटरव्यू लेने की प्रेरणा रखी तो के पास गए उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं तो बोला काम क्यों कर रहे हैं सीधी बात है हमको दो पैसे कमाने को मिलेंगे हम अपना जो है लालन पोषण करेंगे रोजी रोटी के लिए करेंगे हम इसी से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं इसमें आपको क्या पूछने की बात है, है? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम भाई अपने रोजी रोटी के लिए कमाई कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं बोला बढ़िया थैंक यू वेरी मच नोटेड दूसरे के पास गए कि भैया आप क्यों काम कर रहे हैं बोलते भाई हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में बाल बच्चे हैं हमारे माता पिता हैं तो पूरे परिवार का कल्याण हो हम यहां एकमात्र मेहनत करने वाले हैं कमाई करने वाले हैं हम इसलिए कार्य कर रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा परिवार सुखी हो थैंक यू वेरी मच अब वो तीसरे के पास गए बोला अभी यार काम कर रहे हैं तो उन्होंने बोला देखिए हमको इतनी खुशी है कि हमारे गांव में बांध बन रहा है और हमारे गांव में बांध बन रहा है ये चीज सोच के कि जिस समय यहां पे कुछ न कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाएगी हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर खेती अच्छी हो जाएगी समृद्धि हो जाएगी हम उस भावना से प्रेरित है हम बड़े प्रफुल्लित हैं हमको आज इतना आनंद आ रहा है कि हम इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दे पा रहे हैं ये जो तीसरे सज्जन थे वो केवल उस गांव के ही नहीं उस पूरे क्षेत्र के एक सम्मान ही नहीं है व्यक्ति आगे चल के बने जिस व्यक्ति के अंदर ये सोच होती है कि हम किस प्रकार से कार्य करें उसकी खुशी होती है प्रफुल्लता होती है उसमें सर्वे भवन तो सुखी नजर सतीश ने बताया यही यहां का ऑब्जेक्टिव है यही हम लोगों की प्रेरणा है हम लोग इस प्रकार के विचार रखें ऐसी वैल्यूज रखें ऐसे जीवन के दर्शन की प्रस्तुति करें जिसमें एक संप्रदाय विशेष एक परिवार विशेष एक केवल क्षेत्र विशेष का कल्याण ना हो ऐसे तो लोग होंगे ही उनको बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है वो तो स्वाभाविक रूप से कार्य करेंगे लेकिन जिस जगह पे जहां पे सबके कल्याण के लिए कोई सोचा करता है वही लोग इस दुनिया की विभूति हुआ करते हैं एक हम महाराज जी की कथा पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे कि हम परिवर्जन कर रहे थे चारों तरफ घूम रहे थे सन्यासी लोग कमंडलू लेके ये हमारे देश के बहुत यूनिक सिस्टम है चलते फिर की यूनिवर्सिटीज हैं हम लोगों के देश के अंदर अगर वैल्यूज गांव गांवों तक प्रसारित हैं तो ऐसे ही कुछ महात्माओं की वजह से और ऐसी व्यवस्था कहीं दुनिया में भी नहीं है तो वो चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे हमारे वहां अभी रिसेंटली कोई रशिया से स्टूडेंट आए हमारे बोलते स्वामी जी आप लोग कहीं पर भी चले जाते हैं खाना पीना आपको मिल जाता है बोला खाना पीना मिल जाता है हमारा मध्य प्रदेश जगह कितना विशाल है हा? अच्छी तरह नहीं है अच्छा लालन पोषण होता है अगर आपका भी इरादा है तो आपको भी हम इसमें आमंत्रण करते हैं लोगों का प्रेम देखो लोगों का सम्मान देखो लोगों का आतिथ्य देखो ऐसे अपने लोगों की तरह जीते हैं आश्चर्य होता है कि ये लोग हमारे क्या लगते हैं फिल्मों की तरीके से पूछते हैं हम आपके थे कौन इतना प्यार हमको क्यों मैंने क्यों क्या करा है जो आप इतना प्यार दे रहे हैं बस यहां की संस्कृति ऐसी है यहां पर लोगों को दूसरों को खुशियां देने का एक संस्कार प्राप्त हुआ है तो वो महाराज जी जो घूम रहे थे चारों तरफ तो एक जगह गए उनको बहुत अच्छा लगा तो वो वहां बैठ गए वहां थोड़ी देर रंग गए बैठ के थोड़ी देर ध्यान करा और फिर वहां पर उन्होंने पूछा कि यहां पे कोई खास बात है क्या यहां पर कोई तीरथ है क्या यहां भक्तों का कोई जमावड़ा है क्या बोलते मोरा जी ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे ये तो सामान्य सा छोटा सा गांव है ये पहाड़ी ये नदी हमकी छोटी सी बहरी है और हम लोग की खेती है ये और तो कुछ नहीं खास बात है।, है कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा तो एक दिन रुक गए वो थोड़ी और शोध करी बोलते हाँ एक बाबा जी जरूर रहते हैं हम पास पता नहीं क्या करते एकांत एक में बैठे रहते हैं बोला चलो उनके दर्शन करते हैं चल के तो ढूंढते वो वहां पे गए बोला महाराज जी प्रणाम है आपको और धीमे धीमे थोड़ी निकटता प्राप्त करके उन्होंने जिज्ञासा रखी कि महाराज जी आप कौन सी साधना करते हैं क्या करते हैं आप यहाँ से बोलते भाई हम ज्यादा तो पढ़े लिखे हैं नहीं हम एकांत में एक चीज जरूर करते हैं जो हमको बहुत अच्छी लगती है बोला क्या करते हैं महाराज जी बोलते हैं ये ये साधना है कि हम सवेरे शाम ये प्रार्थना करते हैं हम इंटेंसली फील करते हैं इस चीज को कि हे भगवान सब वे भू सुखी सबका कल्याण हो हमको रोमांच हो जाता है जब हम सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं हृदय हमारा गदगद हो जाता है हम यही साधना करते हैं और हमको कुछ पता नहीं मारा हम कोई विद्वान नहीं है हम कोई श्रोत्रिय नहीं है हम कोई ब्रह्मनिष्ठ नहीं है ये सब नहीं है हम तो सीधे साधे स्वामी जी है फ्कड़ आदमी है तो उन्होंने उनको फिर साष्टांग प्रणाम करा बोलते महाराज जी जिस व्यक्ति के मन के अंदर ऐसी प्रार्थनाएं हो रही हैं, संवेदनाएं हो रही हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो वो महात्मा होता है और ऐसे लोग जगह को अनजाने में पवित्र कर देते हैं हमको आपको पता नहीं चलता है हम अनेकों चीजें लेंस लेके घूमते रहे उसमें दिखाई पड़ता है जिस व्यक्ति के मन के अंदर ऐसी भावना होती है वो लोग ईश्वर के बहुत बड़े कृपा के पात्र हैं हम आप सब लोगों को भी इस चीज की जो है वह अभिनंदन करते हैं ऐसे विचार से प्रेरित तो होकर आप लोग यहां पधारे हैं एक बार जो है आप सब लोगों के लिए तालियां हो जाएं। आप शाबाशी के पात्र हैं आशीर्वाद के पात्र हैं यद्यपि हम लोग ये बात के बारे में सोचें कि सबका कल्याण हो लेकिन सबका कल्याण कैसे होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर विचार करना चाहिए दुनिया के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि इस भावना से प्रेरित हैं कि हमारे देश का कल्याण हो और कुछ लोग हैं पूरे विश्व का कल्याण हो ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन आज भी हैं। इट डेफिनेट समझिए और जब समय ऐसे लोग होते हैं तो क्या करा जाए यहां पर इस चीज के बारे में देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति जब किसी चीज से प्रेरित होता है सद्भाव से प्रेरित होता है उसकी सेवा उसकी आत्मीयता उसकी भावना एक ज्ञान के ऊपर आश्रित होती है देखिए सामान्य व्यक्ति आत्मरंग जो भी हैं आप अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं ना आपके परिवार में सबका कल्याण हो सबका हित तो हो क्यों केवल परिवार के लिए करते क्योंकि परिवार के अंदर आप एकता देखते हैं अपने आप को देखते हैं जहां जहां आप अपने आप को देखते हैं वो चीज प्रिय हो जाती है क्योंकि हमारे परिवार के लोग हैं हमारे बच्चे हैं हमारे माता पिता हैं ये हमारे का प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ता है जहां पर वही लोग प्रिय हो जाते हैं इस चीज के बारे में देखिए कितनी अद्भुत सी बात है हमारे पने का स्वरूप क्या होता है वही इंसान के लिए प्रेम का आस्पद बन जाता है स्रोत बन जाता है जिस समय हम लोग यहां पे अपने देश में हो तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कितने कितने प्रकार के डिफ्रेंसेस मैन्युफैक्चर होते हैं जाति का भेद उत्पन्न होता है प्रदेश का भेद उत्पन्न होता है भाषा का भेद उत्पन्न होता है रंग का भेद उत्पन्न होता है क्षेत्र का भेद उत्पन्न होता है अनेकों प्रकार के लोग भेद उत्पन्न करते हैं और जिस समय ये सब क्यों करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि इस जाति के लोग हैं हम यहां पर सबके प्रति बड़ा अपनापन रखते हैं आप एक जाति को सूत्र की तरह देख रहे हैं कोई बोलता है कि ये हमारे जो है वह समाज के लोग हैं आप समाज के सूत्र को देख रहे हैं चारों तरफ इसलिए समाज के कार्य कल्याण के लिए कार्य करा करते हैं थोड़ा एक छोटा सा विचार है आप लोगों के लिए हम सब लोग किसी एक सूत्र को देखा करते हैं और जो सूत्र को देखते हैं आपकी सेवा उसके ऊपर आश्रित होती है और वही आपका दायरा बन जाता है जिस समय हम लोग कभी विदेश जाते हैं ना तो वहां पे हम लोग के देश के किसी भी क्षेत्र के लोग क्यों ना हो नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो गुजराती हो या सरदार हो, हो जो कि देश में हम लोगों की ब्रांडिंग है अगर सरदार हो जाए तो पता लगता है इंडियन है बाकियों के लिए तो डाउट रहता है <laughs> कोई भी क्यों ना हो वो सब लोग जो इंडियन फेडरेशन है और एसोसिएशन है सब लोग उसके मेंबर बन जाते हैं वही लोग यहाँ के झगड़ते रहेंगे कि नहीं नहीं हम तो जो है वह हमारा अलग होना है हमारा वो अलग होना है लेकिन जहां पर हम लोग दूर से देखते हैं ये पूरे देश के लोग हमारे ही लोग हैं और सब लोग इतना प्रेम रखते हैं इतनी आत्मीयता रखते एक दूसरे से वहां पर क्यों आत्मीयता हो गई है? क्योंकि वो एक सूत्र देख रहे हैं जो सब के अंदर कॉमन है आज अगर हम लोग पूरे विश्व में देखें तो आज के समय का विश्व इतना ज्यादा जो है वह समस्याओं से ग्रसित है मिडल ईस्ट में सीरिया और इराक और ये सब चीजें कितने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं इंसान एक है दूसरे को मार रहा है बेचारे अनेकों लोग शरणार्थी बन के इधर उधर घूम रहे हैं आजकल के समय की कहानी है यथार्थ है वहां पे जो है कुछ लोगों को अपनापन अपना देखा जा रहा है कुछ लोगों को पराया देखा जा रहा है राम जी से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भगवान माया क्या होती है हम आपके साथ गुरुकुल में तो थे लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं। आप कृपया हमको एनलाइटन करिए कि भगवान माया क्या है और ज्ञान क्या है वैराग्य क्या ने को क्वेश्चन पूछे भगवान राम ने उत्तर दिया कि हे लक्ष्मण जिस व्यक्ति के अंदर मैं और मोर तोय माया अगर आपकी बुद्धि के अंदर मैं मेरा तू तेरा का बात आ गई आप सोच लीजिए कि यू आर इन्फेक्टेड इन्फेक्शन हो गया आपको काय का एका? माया इन्फेक्शन ये माया का इन्फेक्शन हो गया है, जिस व्यक्ति ने मैं मेरा तू तेरा करा उसने अपनी दुनिया छुट्टी कर दी वो लोग यहां पे हिंसा के लिए निमित्त बनते हैं कि हम लोगों विशिष्ट है एकमात्र देश दुनिया का ये है जहां पे दुनिया भर के धर्म संप्रदाय आदि सब लोग यहां विराजमान है अभी जो है इसराइल में भी गए थे प्रधानमंत्री जी वहां के लोग अपना कृतज्ञता अभी व्यक्त कर रहे थे पूरी दुनिया में भारत देश एक है जिसने जूस को स्थान दिया रहने के लिए हम लोगों को पैर रखने की जगह नहीं थी लोग चुन चुन के मार रहे थे लेकिन यहां पे हम लोग संरक्षित रहे वो लोग आज भी ऋणी हैं। पहला रेजोल्यूशन उन्होंने अपने पार्लियामेंट में पास करा था इंडिपेंडेंस के बाद कि भारत देश के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करी जाए यहां की यही संस्कृति है कि सबका कल्याण देखते हैं अगर ये सबके कल्याण को देखने की बात अगर धीमे धीमे बढ़ाई जाती है तो यही हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का प्राण होता है लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सूत्र है यहां पे अपनी सच्चाई है कि हम लोगों के वहां पर अनेकों प्रकार के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जातियां भी अनेकों प्रकार की है हु? जातियों को लेके लोगों की बड़ी नासमझी है ये ब्राह्मण है एक क्षत्रिय है ये वैश्य है ये शूद्र है, है और ये तो ब्राह्मण क्षत्रियो के मिक्सचर <laughs> अभी बता रहे थे अविराज जी बोल रहे थे हमारे वहां पे ये परंपरा रही है हमारे वहां पे ब्राह्मण क्षत्रियो का दोनों का मिक्सचर होता है यह है सच्चाई एक धरातल के ऊपर ये सत्य है कि आपकी प्रकृति कैसी है आपकी प्रकृति के अनुरूप आपका कार्य का क्षेत्र कैसा है ये जन्मजात नहीं था ये हमारे गुणों के द्वारा निर्धारित था ये सदैव भेद रहेगा देश का भेद रहेगा रंग का भेद रहेगा भाषा का भेद रहेगा हर तरह का भेद रहेगा लेकिन बाहरी भेद के बावजूद यहां पे एक एकता का सूत्र विराजमान है। और अगर वो एकता का सूत्र को देखना हो दक्षिण में भी चले जाओ राम राम था राम राम तो को राम राम जवाब मिलेगा बड़ी मुस्कराहट से मिलेगा राजस्थान में चले जाओ राम राम था राम राम बंगाल में हो कश्मीर में हो मध्य प्रदेश में हो उड़ीसा में हो कहीं पर भी हो देखिए हम लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति इस देश की विविधता के बावजूद इसको जोड़ी हुई है और अनफॉर्चुनेटली ये आध्यात्मिक संस्कृति हमारी शिक्षा हमारी अनेक, अनेक व्यवस्थाओं से ये बढ़ नहीं रही है जो भी यहां पे दुनिया के सतपुरुष लोग हैं उनको अगर अपने देश को महान बनाना है तो आध्यात्मिक संस्कृति को समझना पड़ेगा अध्यात्मिक संस्कृति में समर्पित होना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि अगर पूरा विश्व में भारत देश को सेवा कर सकता है वो अध्यात्म का ज्ञान दे सकता है आज हम लोगों को बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे विश्व ने यूनाइटेड नेशंस ने अगर एक रेजोल्यूशन इतने आसानी से और इतने वोट से पास करा था तो वो था योग के बारे में बहुत ही खुशी की बात है कि आज योग पूरे विश्व के अंदर उस चीज का अनुष्ठान होता है यहाँ के अनेक अनेक ट्रेंड लोग जाते हैं उनको ज्ञान देते हैं हम लोग की पहचान होती जा रही है लेकिन दरअसल योग हम लोगों की वास्तविकता नहीं और गहरी चीज है ये तो बहुत सुपरफिशियल है योग एक क्रियान्वयन एक साधना के धरातल पर एक बड़ी यूनिक प्रकार की साधना है जिससे आदमी मत्व को सुंदरता को स्वास्थ्य को प्राप्त करता है वास्तविक यहां अपनी धरोहर अध्यात्म की है वही स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि ये अध्यात्म का ज्ञान पूरे दुनिया को आप दे सकते हैं लेकिन सबसे पहले हमको खुद देखना है कि हमारी आपकी आत्मा क्या होती है देखिए शरीर के दृष्टिकोण से हम लोग सदैव अलग रहेंगे तैतरी तो उपनिषद में एक व्यक्ति का पूरा चिंतन करते हुए बताया कि हर व्यक्ति के अंदर पांच कोष होते हैं। ये जो हम अंग आपका दिख रहा है यह अंगमय कोष अन्न खा खा के बनता है और इसके रूप रंग सब अलग हुआ करते भेद होता है इतना भेद होता है कि हम लोग तो भगवान की क्रिएटिविटी को देख के नमन करें आद इमीजिएटली पहचान जाते नरे भाई कैसे हैं आप कहा रहे केवल शरीर के कैसी नाक नक्शा बनाया है अन्न में से बना हुआ शरीर इसमें भेद होते हैं इसके अंदर जो है वहां पे उपनिषद के मनीषी बताते हैं कि आपका एक प्राण का कोष है पूरा प्राण में शरीर होता है एनर्जी है फिजियोलॉजी है उसके पीछे आपका मन होता है इतना सशक्त जो है आपका शरीर होता है वो मन की दुनिया का गुरु नानक देव तो कहते थे कि मन जीते जग जीत आपने अपने मन को समझ लिया जीत लिया दुनिया को जीत लिया आपका ही जो है यह मनोमय कोष है और इसके पीछे हम लोग की बुद्धि होती है जिसको विज्ञान में कोष बोलते हैं और उसी के और गहराई में एक आनंदमय कोष है इन सब चीजों में भेद होता है जिस चीज में कोई भेद नहीं होता है वो इन पांचों कोशों को ट्रांसेंड करते हुए आप होते हैं वो हमारी वास्तविकता होती है जो यहां पंचकोषातीत तत्व होता है जो व्यक्ति इस पंच कोशातीत तत्व को जानता है कौन पहना हुआ ये पांच फाइव पी सूट हम सब लोग फाइव पी सूट पहने हुए हैं फाइव पीसूट कौन पहना हुआ है उसको कभी हम लोग ने सोचा अगर हम उस पंच कोशाति तत्व को खुद पहचानते हैं तो इस ज्ञान मात्र से खुद धन्य होते हैं और इसका एक बहुत सुंदर परिणाम होता है कि चारों तरफ हम दुनिया में अपने आप को देख पाते आपका शरीर हर जगह नहीं दिखाई पड़ेगा आपका नाम हर जगह नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन ये आत्मा आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी और जहां पर आपको अपना रूप दिखाई पड़ता है वो प्रिय हो जाता है एक छोटा सा प्रसंग हमको मजेदार किसी ने सुनाया कि पान वाले की दुकान थी नई नई दुकान खोली उसने और बहुत अच्छी दुकान चलने लगी बहुत भीड़ होती थी दुकान में तो इतनी गर्दी होती थी कि उसने अपने वरिष्ठ लोगों से पूछा ये छोटी सी तो भैया खोखा लेके बैठते हैं कैसे पब्लिक को हैंडल करते हो आप लोग बोलते तुमको वो ज्ञान नहीं मिला बोला नहीं मिला भैया इसीलिए आपके पास आ रहे प्रणाम कर रहे हैं कि हमको बताओ इतने लोग आते हैं कैसे हैंडल करे बोला कि मात्र जो है एक शीशे को लाओ बोला शीशे को लाने से क्या होता है लाओ तो, तो बोला ठीक है कितना बड़ा लाए बोला इतना बड़ा लाओ कि दुकान के सामने कोई खड़ा हो तो अपने आप को देख सके पूरा बोला ठीक है हुँ? किसी के स्पेशल प्रोफेशनल एडवाइस के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट करा एक शीशा ले आया और शीशा लाके उसने अपनी दुकान के सामने वहां बीच में लगा दिया इतना अमेजिंग इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा हा? कि जो लोग वहां आके जल्दीबाजी करा करते थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो सब शांत होकर खड़े रहते थे हा? लेफ्ट देखा राइट देखा बल बनाए और टंगी निकाली और ये करा उनको एक ऐसी प्रिय चीज दिखाई पड़ी जिसके ऊपर पूरा जीवन फिदा है। हा? वहां पे उन्होंने अपने आप को देखा जो अपने आप को जहां देखता है वही आपके लिए प्रिय हो जाता है इस पॉइंट को नोट करिए देखिए बस प्रॉब्लम यह है प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को हर जगह नहीं देख पाते जहां आपका नाम हो बस वहीं देख पाते हो अपने आप को जहां आपका क्लब का नाम हो वहीं देख पाते हो अपने आप को जहां आपके धर्म का नाम हो वही देख पाते हो अपने आप को जहां आपकी पार्टी का नाम है वही अपने आप को देख पाते हो और दूसरे का आते ही हमारे मन के अंदर जो है कंडीशनिंग आ जाती है परायापने की वृत्ति आ जाती है हम अगर यहां पे एकता के सूत्र को देखते हैं अपने आप को देखते हैं वो मैं जिसको हम पंच कोशातीत देख पाए आपको खुद एक अपनी ही सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर चलना पड़ेगा खुद जो है आत्म के बारे में शोध करना पड़ेगा और जिस समय आप अपने आप को देखेंगे कि आप शरीर से कुछ डिफरेंट हैं आप मन से कुछ डिफरेंट हैं आप मनीष हैं मन के स्वामी हैं आप आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं आप इन सब से अलग हैं आपके केवल एक चिन्मय स्वरूप तत्व है एक चेतन स्वरूप तत्व तो है दिस इज योर आइडेंटिटी जो व्यक्ति अपने आप को चेतन स्वरूप जान जाता है वो अपने आप को हर जगह देखेगा आप केवल इंसानों में नहीं केवल अपने देशवासियों के अंदर नहीं आप विश्व में कहीं चले जाएंगे आप अपना ही विस्तार देखेंगे उसमें हर जगह आप विराजमान हैं ये आध्यात्मिक दर्शन ये चेतना का सूत्र ये चारों तरफ वही जीवंत विराजमान है इस मैनिफेस्टेशन ऑफ वन लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड और केवल इंसान ही नहीं केवल ही आध्यात्मिक संस्कृति है जिसके वजह से आप पशु पक्षियों में भी परमात्मा को देखते हैं हमारे वहां जब चिड़िया चढ़कती है तो हम उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं। हम वहां भगवान का गीत देखते हैं उसके अंदर जिस समय फूल खिलता है कहीं पे वहां पे हम उसी चेतना का उसी जीवंतथा की अभिव्यक्ति देखते हैं आपके भगवान विराजमान है।, है ना अनेकों कथाएं भागवत में भी वो पेड़ की तरीके से परमात्मा ही बैठे हुए हैं वो पशु पक्षी की तरह से परमात्मा बैठे हुए हैं भगवान विष्णु के अवतार ये तो मत्स्य अवतार से प्रारंभ होते हुए किस किस रूप में आते हैं यह हमारा शास्त्र हमको बताता है कि आपके भगवान कोई भी रूप में आए करते हैं क्योंकि दरअसल परमात्मा कोई रूप नहीं होते हैं वो जीवन तत्व है ही इज प्योर लाइफ चेतना है वो और चेतना को अगर हम लोग यहां पे सत्य जानते हैं आपकी क्या दृष्टि हो जाती है आपकी कितना बड़पन हो जाता है ऐसे लोग ही दुनिया का कल्याण करा करते हैं। अगर ये शिक्षा यहां पे दुनिया में नहीं होती है आप दूसरा उसका फ्लिप साइड देखिए कितना विनाशकारी सीन होता है जहां आप चले जाओ वहां परायापना होता है वहां केवल स्वार्थ का तांडव हुआ करता है वहां केवल हिंसा आदि ही होगी थोड़े समय बाद और इसका परिणाम केवल यह है कि ये वह सूत्र जो एकता का है और वो एकता का सूत्र परम सत्य है वो हम लोग कोई डिस्कवर कोई क्रिएट नहीं करते हैं हम केवल उसकी डिस्कवरी करते हैं शोध करो खुले मन से करो और जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछो लेकिन उस दिशा में विचार करो कुछ न कुछ सत्य तो है ही ना दुनिया में जो इस सत्य को ढूंढता है वो ही खुद भी सुखी होता है पूरी दुनिया के लिए आशीर्वाद बन जाता है वो ही चारों तरफ प्रेम फैलाता है वो ही सबका कल्याण करा करता है हम गीता के एक श्लोक से अपना ही उद्बोधन को समाप्त करेंगे हम लोगों ने संवित पात्रा जी को इतनी दूर से बुलाया है उनको विचार सुनने के लिए हम उनको फिर आमंत्रित करेंगे गीता का छठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक दिया आत्मौपम्य नमम पश्योर्जुन सुखम वा यदि व योगी परमो मता है अर्जुन वो परम योगी होता है जो कहीं पर भी बगैर किसी भेद के बगैर किसी किसी भी प्रकार के भेद के आत्मीयता रख पाता है आत्मउपमे न सर्वत्र समम पश्य वही परम योगी होता है या किसी का सुख हो तो आप सुखी हो पाते हैं आपको खुशी लगती है और अगर किसी को पीड़ा हो तो आपका मन द्रवित हो जाता है भगवान कृष्ण हमको वो योग बताते हैं कि अर्जुन इसी को सबसे महान योगी कहते हैं योगी मात्र वो नहीं है जो आसन कर पाता है वो भी योगी है वो भी अच्छी बात है इतनी कल्याणकारी है कि दुनिया डिस्कवर कर रही है इस केवल जो है आसन प्रधान योग का लेकिन वही हमारी आध्यात्मिक धरोहर जो हमको ये आसन प्राणायाम रूपी योग बताती है वही ये गीता का दर्शन देती है यही उपनिषद का विजन देती है कि चारो तरफ अपने आत्मा का ही प्रतिबिंब देखो तो ये यहां पर एक शास्त्र के थोड़े से शोध और चिंतन के लिए आप लोगों को प्रेरणा है गीता को जो है वहां पढ़िए उसके अंदर ये बहुत सुंदर सी चीजें बताई जा रही हैं, और गीता की जननी गीता का स्रोत तो उपनिषद होते हैं आज हम लोगों को जो है अपनी जड़ों का ज्ञान ही रह गया है यही सबसे बड़ी ट्रेजिडी है यही संस्कृति यही अध्यात्म दर्शन जो सबके कल्याण के लिए था उसको संप्रदाय कह के किनारे करा जाता है वोट अ ट्रेजेडी इन लोगों को पता नहीं है कि ये दर्शन कोई संप्रदाय से जुड़ा हुआ कहा है ये दर्शन कैसे भी संप्रदाय के लोग हो सबको गले लगाता है तो ऐसी आप इस चीज का गर्व करें कि आप लोगों की इस हमारी संस्कृति ऐसी है हमारे पूर्वजों ने हमको ऐसी धरोहर प्रदान करी है हम भी उस चीज को खूब अच्छी तरह से पढ़ें और उस चीज को आगे प्रसारित करने के लिए यथासंभव प्रयास करें इन दो शब्दों के साथ हम अपनी को विराम देते हैं और पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे गुरुदेव जब भी लिखा करते थे वो बोलते थे किसी को भी लिखते थे वो बोलते हैं कोई लेटर लिखते हैं ना डियर मिस्टर सो एंग सो वो नहीं लिखते थे वो बोलते हैं प्रिय आत्मन और एंड में लिखते थे मैं तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुमसे बात कर रही है ये सोच सोचिए अपने परिचय का विस्तार करते हुए गहराई से ज्ञान प्राप्त करते हुए तब तक शोध करें जब तक आप अपने आप को चारों तरफ न देखें हरिओम तत्सव हाँ sir मैं इसे मालिक कर सकता हूँ हम के नारी I can always take blessings of you अरे अरे अरे आंकचू डॉक्टर रमेश आचार्य I would like to inform you that we have a live streaming going on about the day's program. A big round of applause for technical team for being very prompt. Also, if any of you have any questions for our speakers, we would request those to send an SMS or a WhatsApp on the number that is mentioned on the screen. Uh, please mention your name, the person to whom the question is addressed, and your question. However, we will only be able to ask a few questions due to limited time available. Now, friends, this person whom Sir was very pleased to meet was, who was I? But most importantly, Sir, we were very lucky to have the privilege of introducing our today's keynote. And yes, what? Perchance it was grabbed by one of our biggest greatests. इंडियन इन्वेस्टेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष आरोप आज की मुख्य अतिथि का परिचय हिंदी में देने का मैं नम्रभ्यास कर रहा हूँ विधियों को प्लीज नजरअंदाज कीजिएगा हमारा <laughs> धर्म तो सौभाग्य है आज हमारे मध्यम गणमान्य मुख्य अतिथि डॉक्टर संगीत पाठा उपस्थित है जमीन ऐसी भोपाल के आप विद्यार्थी रहे हैं साथ आप ही साथ एक सर्जन भी है एच ईटी मेडिकल कॉलेज उत्तर यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी रहे हैं आपने HEDS, गैर-सरकारी है के हैं, जो सही के उत्थान के लिए कार्य करता है डॉक्टर संबीप पासा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में भाजपा की केंद्रीय समिति में ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं दो हजार में भाजपा में सम्मिलित हुए इनकी कार्य क्षमता को देख इन्हें भाजपा का प्रवक्ता बनाया गया अर्थात अधिकारिक समस्या है निर्देशक है वर्तमान में आप, आप हैं, एक कुशल राजनीति के हैं आप पर आपका प्रभावी कौशल तो और विचारों की स्पष्टता सब को आपकी आकर्षित करेंगे ऐसे धर्मी की प्रशिशा में तो पंजीय खुदा ने खिले रंग निहायत, निहायत नहें नहें। की चन बनाए हैं। खुदा ने खिले रंग निहायत की चन बनाए हैं। उनमें से मोहब्बत हमारी महपू में आए हैं आपकी सारियों की सुझावों की और विचारों की प्रशंसा जल हैं। आपकी इसे राजनीतिक योग्यता को तो देखे हुए हमें विश्वास है कि आप भविष्य में भविष्यों को सुशोभित करेंगे आप विचारों को, को इतने प्रभावशाली शैली में रखते हैं कि विरोधी दल के सदस्य हज जाते हैं इतने लोगों के रोज ना मिलते हैं मैं चाहता हूँ राजनीतिक के से जोड़े में के पे डिबेट बड़े हो बड़े होते हो, हो। हो हैं हैं हो हो ये इन चार छोड़ आज मॉडल सबसे दुर्लभ चुनौती है एकता की उसे समझने की और उसे जानने की एकता और अखंडता मानवता को बांधित हुए हैं एकता के सोच कल्याणार्थ हमें आज और मार्गदर्शन मिलेगा के द्वारा और एंड ऑल जो हैं और हमारे लिए प्रेरणा प्रेरणा आपका हाल हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबसे ज़रूरी कहता कि तालियों की चैटल धनी से हमारे सदस्यों के का गुरुजी का आप सभी बहुत-बहुत मैं आपको धन्यवाद करता हूं हूं तो नहीं मगर तो मानता कि, कि सरे होता रहना चाहिए इन विषयों पर समाज के भिन्न भिन्न विधान आ रहे लोगों को अपने मंतव्य रखना चाहिए अभी जिन्होंने मुझे धन्यवाद देते हुए कहूंगा एक अपनी तो सुनना बहुत, है। <laughs> बहुत अच्छा है, है। और बार बार को <laughs> तो है। लगता बारी में हम इतने बड़े हैं इतना करना भी उसका बाकी है अभी तो कुछ भी नहीं किया प्रशंसा मिल नहीं है तो आपने <laughs> तो कहा की भविष्य में बहुत सारे उच्चतम पदोच में जाऊँ या आपकी इच्छा है आपका आशीर्वाद है मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में अगर सर्वोच्च पद में हो तो वो ब्रह्म पद होने मैं अपने कृषि पद उनके पदान में अपने आप को सिद्ध कर सकू इससे और अच्छा अनुभव उससे और अच्छा प्रसार कोई जीवन नहीं वो विषय है।, है एक बास्त्र की खोज शब्द के कल्याण के। हाँ तो मुझे दूरदर्शन से वो के दृश्य देखते जिस प्रकार की चर्चाओं में देखते हैं उसकी अनुभूति कुछ अच्छी नहीं है जिस प्रकार की चर्चाओं में आप मुझे देखते हैं वहां तो एक फल -फल वहां तो कटी में वो सूत्र के थे। <laughs> <laughs> तो थे। के के से, अमित को को को को सके तो हुआ रहता है, पर वालों आज बोलने लिए बुलाया मंच राजनीतिक विवेचना नहीं करूंगा इस मंच पर से मैं धन्य इस मंच पर गुरु जी का नाम चाहे खुशी हो गुरु जी ने भगवा धारण किया हुआ है और शुरू की जगह से जो ज्ञान गंगा निकलती है सदियों से भगवा धारण करके वो इस भारत भूमि को श्रेष्ठ भूमि ज्ञान भूमि हा आहा प्रभा हा अर्थात तो प्रकाश भारत, भारत उससे रच कर आई है इसलिए चूँकि यह ज्ञान का मंच है ये धर्म का मनुष्य है मैं यहां से उसी अनुरूपात कर पांच महत्वपूर्ण शब्द हैं इस विषय में एक का कल्याण आज के अर्थात कल्याण इसमें एक विषय ध्यान नहीं होते हैं। वो विषय है कोष्ट सभी प्रिय ब्रह्मांड है कृष्ण भी आए राम जी जाए महाजीव जाए कबीर भी आए नागर जी आए और अभी मैं भारत वर्ष में कहानी लिखी नहीं, थी नहीं। में थी में सदियों तक भी खोजदारी रहेगी इसलिए बहुत एडिशन लेकर नहीं बहुत निवृत्त तो होकर बैठना है ऐसा नहीं है की किसी कक्ष में आज हम खोज करके समाधान निकाल चले जाएंगे इसलिए मछी एक जब कृष्ण जी जी एक अब्धि मछी थी जब राम जी जी अभी मछी था इसलिए जो काम मछी में हो उसको मछली में ही करना चाहिए टेंशन से नहीं खोज चलता चाहिए उस के विषय में मछी मछी में रचा चाहिए दूसरा शस्त्र जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कल्याण के कभी वो कोर्ट चल रहे हैं करेगी और सोच किसी है कि कल्याण कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो अर्थात तो कोई में ऐसा कोई सबका कल्याण हो चुका होता वरना अगर सबका कल्याण किसी एक मुहूर्त में हो गया होता तो वो हॉर्मोना हमारे सामने आ गई होते तो तो हम ये सोच नहीं करते अर्थात अभी ही कल्याण होना बाकी है कल्याण आयाम नहीं आया है तो तो इसलिए इसको ब्रह्म की इच्छा जानते हुए उसी की इच्छा मानते हुए और कल्याण जो कल्याण है वो कल्याण के विषय में गुरु जी ने दो तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण कहे और सतीश जी ने भी कहे और हमारी पार्टी भी कही हम कहते हिंदी में सबका सबका विकास और साथीन का हमारे कहा है ये सबका सबका विकास विचारों में प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने इस वैशिक रखा है की वसुंबकम यही भारत का कल्याण का रहा है मंत्री रहे सभी का कल्याण हो और ये पूरा विश्व एक परिवार है विश्व प्रतिनिधि प्रतिनिधि हम एक को इसलिए कल्याण का मगर ये कल्याण क्यों नहीं हो रहा कैसे होगा अकल्याण के कारण क्या है मुझे लगता है बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण जा रहा था आदिवासी इन सबसे बहुत छोटा छोटा समय मैंने आवंटित किया है ताकि वैज्ञानिक रूप से जीवन क्या है उसमें कल्याण कैसे होगा जीवन के लिए बहुत अच्छा कि जीवन बड़ा ही क्षण है और जितने लोग भी जीवन को बात करते हैं वो सब संतोक है वो असंज्ञान नहीं है अभी मैं कल्याण किसी का नहीं हुआ है जीवन थी। उन्होंने कहा नदी दग जलन जीवन जैसा नलिनी दल गल जलन अति तदनवी तस्वत अतिशय विधि व्याधि अभिमान व्याम लोक शोक समस्या नलिनी दल गति तदनवी नलिनी दल गलिनी नत पद्म जलगत दल गैसे कमल के पत्ता कमल के पत्ते में अगर पानी या ओस का एक गुंड जिबता है तो अति चंचल होता है और एक मुहूर्त में यहाँ तो एक मुहूर्त में वहाँ होता है और तीसरे मुहूर्त में वो गिर जाता है ठीक उसी प्रकार जीवन चल होता है बहुत चसल होता है बहुत चंचल होता है अभी जीवन है तो कल जीवन नहीं ठीक उसी प्रकार जीवन चंचल होता है विधि व्याधि अभिमान ज्वरा व्याधि रोग इन सबसे जीवन ग्रस्त रहता है और का शोक हत समन इन सब कारणों से अभिमान ईगो इनके टक्कर के कारण से व्याधि ज्वरा इत के कारण से इस पूरे संसार में सुखी कोई नहीं है सभी शोक ग्रस्त है जीवन शनिक है और सभी शोक व्रत है ऐसा जीवन है वास्तविक रूप में जिस जीवन के लिए हम करते हैं ऐसा आदि भज गोविंद कहते कल्याण क्या कैसे है ऐसे कल्याण होगा कल्याण क्यों नहीं होगा सभी शोका क्यूँ सभी दुखी क्यों अगर दुखी नहीं होते अगर सुखी होते सुखी धोज नहीं होते तो हम यहाँ होते ही सुनने भी इसी तो आज कल्याण मैं बोल भी इससे रहा कहा हूँ कल्याण अपना क्योंकि अभी वापसी नहीं इच्छा क्या है कल्याण नहीं होने का कारण क्या है कल्याण नहीं होने का एकमात्र कारण है दुख का एकमास्टर का एक तो कारण का। है शोक तो का एकमात्र कारण है मैथमेटिकल करके आप देखिएगा इच्छा इच्छा दीजिएगा तो दुख ने भी दुख होगा ही नहीं इच्छा है तो दुख है इच्छा के ये क्या कहा इच्छा है इच्छा नहीं कहें इच्छा वितान्त है इच्छा अनिवार्य है ये शरीर है कि मनुष्य का जीवन है कि प्रतिदिन का दिनचर्या है तो इच्छा तो होगा ही इच्छा के लिए बड़ा ही सुंदर कहा है आज प्रभु ने दिन जाम्यू सागत दिन्यको आत भय गोविंदम भय गोविंदम गोविंदम भय दिन जानी प्रातः दिन जान्यो दिना, दिना। दिन दिन जान्यो रात साय प्रातः दिन रात ये अनेको समय से, से काल से ये होते रहे और होते रहे दिन जानी नो साय प्रात शिशिर रतनो शिशिर ऋतु जो ऋतु है ऋतु यह आयनी का चाहिए दिन और शाम होते रहेंगे दिन हरेगा सुबेरा होगा और शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु जितने ऋतु है काल आयु काल करते रहेगी समय टू काल करते रक्षा हो कंटिन्यूगी आयु चला जाएगा से फिर भी फिर इच्छा नहीं करेगा इच्छा तो अमितम फलित फलि दशन विहीन जा गल गल हो राखी जुड़ीन मुंश से चिंता अंग जो नाच है है जो छह दशन वृद्धों वृद्ध होकर गंध पकड़कर चलना पड़ेगा कदम चले आशा पिमिल आशा के द्वार के इच्छा से पिंड नहीं चुटने वाला है फिर भी इच्छा जातिम समय तक इच्छा बना तो ये होते आते जाते रहेगा चली रहेगी सही चली जाएगी मगर फिर भी आशा अर्थात इच्छा हमेशा मौजूद रहेगा और यही इच्छा दुःख का कारण है यही इच्छा यही डिजायर अब कल्याण अर्थात कल्याण नहीं हो रहा है इसका कारण है अब इच्छा क्या है इच्छा क्या है एक ही इच्छा द्वितीय इच्छा ना इच्छा एक नहीं है दूसरा इच्छा ही नहीं है सुख ही इच्छा द्वितीय इच्छा ना सुख भी इच्छा केवल सुख भी इच्छा पूरे ब्रह्मांड में इच्छा एक है इच्छा द्वितीय है ही नहीं तो उससे मेरे अहम पर मधम लगेगा और मुझे सुख की प्राप्ति बहुत अच्छा भोजन करूँगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी तो सुख ही इच्छा है, अगर सुख ही इच्छा है कोई दूसरी इच्छा नहीं है तो ये सुख कैसे बनाती है अगर इच्छा ही दुख का कारण है और इच्छा तो छुट्ट है इच्छा तो केवल दुख की के प्राप्ति है तो क्योंकि ये जो तो सुख की प्राप्ति है वो दुख कैसे बन जाता है बड़े ही वैचालिक और गणित वो करना होगा है ऐसे जो सदैव है ईश्वर पुरुष और प्रकृति ईश्वर और प्रकृति तीनों हमेशा ईश्वर है और प्रकृति है, है, है, है, है। सदैव अब हम शही है ईश्वर से आत्मा है हम सुख की प्राप्ति करने की कोशिश इट्स हाँ। हम सुख की प्राप्ति करते हरे सुख बना रहे सुख शरीर ना हो सुख घंटे हम सुख मिल जा रहे कभी दुख ना आए हमारे जीवन और ये हम सुख कोशिश करते हैं से करने की यह सुख हम प्राप्त करने की चेष्ट करते हैं प्रकृति से कि प्रकृति से हमें सुख मिले प्रकृति तो को प्रसन्न करने लायक सभी प्रकृति स्वास्थ्य देगा प्रकृति देखने लायक विषय देगा प्रकृति सुनने के लिए नाक को वस्तु देगी प्रकृति महसूस करने के लिए सामग्री देगी तो प्रकृति इंद्रियों को सक रखता है इसलिए प्रकृति से इच्छा की तृति के लिए सुख की इच्छा उसमें सुख तो मिलता है वो सही शहीद होता है क्योंकि इंद्रियों का सुख सही होता तो तो हो है आत्मा को नहीं होता है सही सुख से आत्मा को अगर सुख चाहिए तो देश आत्मा ईश्वर का अंत है इसी से इसलिए की की। को पृथ्वी मिलेगी जितने दोनों हम बैठे हम सब इस सुख की लड़ाई में आश्चर्य होगा आप आज घर में जाकेगा मिला के ये जो सुख की लड़ाई है जो हम प्रकृति से कर रहे हैं ये सब जमा भागा करके लास्ट में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बैठे हैं, क्या आया क्या सोया कितना हमने अच्छा और कितना पाया तो दो चीजों में आपकी अक दो चीज क्या है ईट और तीस मतलब मतलब चीज आ जाएगी बहुत मेहनत आप जीवन भर कट्टे बड़ा सा घर इतना है, बड़ा घर है, कहा है। यहां तारे तारे इसका कहाँ का बड़ा सुखी होगा इसी ने अपने जीवन में बहुत हासिल किया है क्यूँकी नरिमन पॉइंट में इसकी पांच मंजिल की बिल्डिंग है या पचास मंजिल की बिल्डिंग है 50 मंजिल की बिल्डिंग मतलब एक करोड़ की मतलब उसने पूरे जीवन में बहुत मेहनत करके एक करोड़ ही कमाया और जो तो दूसरा आदमी है जो असफल अच्छा है और जो तो है जिसका जोश भी कमी है उससे पूरे जीवन में मेहनत करके 200 ही कमाया तो कुल दो 200 ही भर्स एक करोड़ और दूसरा है बहुत मेहनत करके उसने गाड़ी खरीदी मतलब 40 किलो की और दूसरे बीस किलो की तो 20 किलो की एक देखो 40 किलो की और 200 ई दो सौ एक सौ जो सांस्कृतिक सुख की लड़ाई सांस्कारिक्ष की लड़ाई में जो हमारा समय निकलता है सार निकलता है तो निकलता है। मुझे नहीं लगता कि ईद और तीन ले सकती है, तो है। इसे कल्याण नहीं हुआ क्योंकि तो से सदी ईद और टी पीछे भाग रहा है इसी सदी ऐसी कल्याण नहीं जीवन लड़ाही तो तो है पुरा पुरा संसार। वो जो जो का है एक अच्छा ही ही कह रहे साल वो वो ये के धोयो अच्छा कार्यक्रम हो भाई धोयो उधर सब दिन खायो सांझ और सोयो श्याम करो हमने जो जितने लोग जहाँ बैठे है निन्यानवे प्रतिशत लोगों का निन्यानवे दशमलव नौ प्रतिशत लोगों का साल तिरंगा नहीं होगा भाई को तो जाना है, वो धोयो तो ऐसे तो भाई को दिन चढ़ते ही उधर बटो जैसे ही दिन चढ़ता है और मैं जो बताऊ कई लोगों को भी होती है कि सुबह नाश्ते के टेबल पर चर्चा होती है कि लंच लंच क्या बनेगा के टेबल पर चर्चा होती है वो नाश्ता करते हैं ये तो हो गया <laughs> इसको हम कहते तो तो हैं <laughs> तो अब दूसरा पर्व जो तो होने हैं लंच पर्व जो होगा उसके हम क्या खाएंगे तो उसकी पूरी सूची बन के कौन क्या कर और जिससे मैं तो मां कि मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी माँ बहनों को सदियों से हमारी माँ बहने जो है राष्ट्र केवल खाने की चिंता आखिर बदल है मगर मैं तो कई बार अपने कुटुंब में देखता हूँ देखता कि खाने की चिंता ही बनी है तो ही उधर भातन जैसे खाना पीना तो हो गया बाकी समय जो क्या चीज़ सारी करेंगे सोवत तो तो सोवत तो अभी तक तो आगे ही काल शांत हो गए राम राम नहीं चाहिए अर्थात सत्य की चिंता कर रहे उस विषय को चिंतन ही आ जाए ऐसा आशा तुमने जरूर महसूस की है तो जीवन इस प्रकाशा का इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है इसलिए की है, और इसलिए आज बैठकर चिंतन कर रहे हैं कल्याण कैसे होगा सबका कल्याण कैसे होगा क्योंकि ते हाथी शुरू से जो टेकनीक हम अपना लगे सुख काशी के लिए वो फल लेते हैं अब ये बता दें कल्याण नहीं है अकल्याण है अकन्या कारण इच्छा है अब इच्छा का कारण क्या है इच्छा क्यों है वैसे स्वामी जी ने डिटेल में मगर कृपया करके तो इच्छा क्यों है इच्छा कारण जो है जो आने वाली बात स्वामी जी ने इच्छा इसलिए जो आधी संख्या ने कहा था जिसके लिए आधी झंटा ने पूरा जीवन कहा इच्छा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड में द्वंद क्योंकि है क्योंकि जुड़ा लेती है क्योंकि हम निर्द्व नहीं नहीं और सिंगी में विश्वास नहीं रखते हम सब कुछ सुटाक सुठाक देखते हैं हम ध्वंद में देखते हैं तू है सुबह काम अच्छा भोजन खराब भोजन सब कुछ में जुड़ा लेती है क्योंकि सब कुछ में द्वंद है इसलिए उनमें एक कॉम्पिटिशन एक अंतिम चर्ची रहती है ये अच्छा है तो मुझे अच्छा ही चाहिए और मुझे थाई थी थी थाई थी थाई थी। वो नहीं क्योंकि हम दोनों तो अगर उसको कंपनी ने प्रमोशन मिल गया तो वो मुझे नहीं लगा क्योंकि वो दूसरा है अगर वो भी नए होता और मैं ही जाए होता तो अगर उसको प्रमोशन मिल गया तो मुझे भी खुशी होती क्योंकि हमने दो लोगों वो हमने पूरे संसार को पृथक पृथक करके देखा में देखा इस कारण इच्छा होती है की उस जगह पे मैं होगा तो कितना होता ये दोनों भोजन रखा हुआ इसमें अच्छा भोजन ये ये भोजन ले जाता तो कितना तो अच्छा होता इन दोनों गाड़ियों में ये अच्छी गाड़ी है ये खराब गाड़ी है अच्छी गाड़ी मिल जाती तो कितना अच्छा होता इसीलिए बोलने के कारण इच्छा जब बंद तो हो निर्धे जब अद्वैत तो हो जाएंगे जब आइए में सब कुछ हमारा अपना बीतने लगेगा तो बंद नहीं रहेगी और ब्विंद नहीं रहेगी तो इच्छा नहीं ये है। ये है, सब बोलना होगा ना मैं सवैज करूंगा भी बारम्बार बोलना फिर भी बारम्बार बोलना है क्योंकि बारम्बार बोलने लगे बारंबार सोचने से ही सत्य की वापसी होती है। इतने चारोड़ों वर्षों से बारम्बार ही जीवन चल रही बारंबार सोचेंगे तो बारम्बारे तो बारंबार, बारंबार, बारंबार, बारम्बार तभी जाके वो सत्य सत्य में स्थापित तो होगा अभियान इसे कहते हैं अभियान सोना सोना सोना तब जाके कंक्ष की सच्चाई है तो ध्वन के कारण हो शरीर प्रकृति इसके लिए जाता रहेगा प्रकृति शरीरम प्रकृति शरीर इच्छा बीज अर्थात तो इच्छा है वो है आपने अगर इच्छा करी कि मुझे बड़ा घर बनाना है तो जब तक आप बड़ा घर नहीं बना लेते हैं तब तक प्रकृति आपको शरीर प्रदान करते रहेगी करते रहेगी करते रहेगी फिर आप बहुत ही दुनिया में आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे एक दो सौ गज के मकान से बहुत बड़े मकान से बना जाएंगे तब तक आपकी कोई और इच्छा होगी होगी से शादी होता इस जन्म में नहीं हो पाया फिर वो चलेगा नहीं हो रहे फिर इसलिए ही रह रहा है क्योंकि आपकी इच्छा समाप्त नहीं होती हमारी इच्छा समाप्त नहीं होती और प्रकृति सही प्रधान करता रहता है करता रहता है प्रकृति के साथ नहीं प्रकृति है आपकी इच्छा को जो तो ध्वनि रहती तो को है उस इच्छा शरीर देना प्रकृति का है, प्रकृति शरीर देती है जहाँ वहाँ प्रधान नहीं रहेगी वही है और ध्वंद अब देखिए स्वामी जी कितनी अच्छी बात कह रही उस पानी वाले की बीमारी के सामने आईना लगा दिया तो सब लोगों ने आईने के देखी बड़े होते तो कि वैसे कहा जाता है कि दो ही ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें जो व्यक्ति मुस्कुराता भी नहीं जो व्यक्ति बहुत ज्यादा है वो भी तो मुस्कुराता है ऐसी आय्जा देती है तो कितना भी व्यक्ति बहुत तुस्त होता है गुस्सा में चुपन होता है गुस्सा उसके सामने आइना आता है तो मुस्कुरा है आ, तो, तो आ, जी। बारे होते नहीं करते है। तो जिसके होते इसलिए जो आईना पानी आता है तो सारे लोग जो गुस्सा तो में क्रपड़ का भी दिखाते हैं वो भी गुस्सा और दूसरी परिस्थिति होती <laughs> बहुत ही मोहल तो स्थिति है वो होती है, छोटा सा बच्चा है, सा उसको तो है, है। तो भी मज़ा आता क्यूँकी छोटे बच्चे ब्रह्म का रूप उसने अभी इच्छा में पैर पता नहीं वो अभी इच्छा के दुनिया से अचील इसलिए उससे प्योरिटी होता है और जब प्योर तो आप आपने कहा कि तो की अपने प्रतिबिंब को देखो और अपने प्रतिबिंब से चार होता है प्रेम होता है आप अपने प्रतिबिंब के इसलिए आप सच्चे सबसे हो आते रहते हो गंगा गंगोत्री से गंग, गंगा सागर तक गंगा करते हुए इतने राज्यों में होते हुए गंगोत्री से गंगा सागर तक का सफर जो पानी जो जल गंगा का गंगोत्री में है अगर वह जल और जो गंगा सागर है, अगर वो परस्पर में बैठ करे कि मैं सुंदर सुंदर नहीं तो उसे के है के तो है। है। एक धार कह रही है उस धार में एक धार ये नहीं कह सकती है कि मैं ज्यादा प्रटल मैं ज्यादा प्रबल हूँ मैं ज्यादा देखभाल हूँ मैं ज्यादा सुंदर हूँ मैं ज्यादा प्यार बुझाती हूँ तो ऊपर भी मारे है, मार्तिपर्धा तो प्रतिस्पर्धा तो एक ही टेक्नोटिशी तो है तो हाथ दो इसके दोनों ही अच्छे सिमिलरलीफ एनर्जी कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी ब्रह्मांडो ब्रह्मांड है अर्थात जैसे गंगाल रहेंगे ही उसी प्रकार एलर्जी ऊर्जा ब्रह्मांड के रूप में नितांत एकांत वही है, है, वही है। वही के अंदर हमारे हमारे लग पत्थर भी है सजी रहते है मूवमेंट तो, तो, तो है, कहीं तो स्वाभाविक रूप से अगर एक मूल्य नजर तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर जो प्रतिस्पर्धा है वही द्व को जन्म देता है वही इच्छा को जन्म देती है और उसी इच्छा के कारण होता है समस्या समस्या आसान देखिए जो गुरुदेव ने कहा मैं आदिशंकर को तो बहुत मानता मैं कल जब यहां आ रहा था और इस विषय से बोलना था तो मुझे लगा कि आदिशंकर के कुछ वक्तव्यों को कुछ श्रुतियों को मुझे आटना ध्वजोगंद के विषय में आपको बताया मगर जो तो सूत्र है एकता का सूत्र कि गंगा एक है ब्रह्मांड एक है और जब यह एकता का होगा कि समाप्त होगा समाप्त समाप्त होगी, उसके विषय में संकल्प कितना अच्छा मनोबुद्यम मनोबुद्ध अहंकार चित्तान ना न चोत ज्यूहे न च्राणे नोम भूमिवायु चिरांग मनो मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि ना मैं बुद्धि हूँ इसको बहुत शांति से सुनिए आप जानते हैं मगर भाजवाद सुनते हैं नुद्धि न मैं अहंकार ना मैं चित्त न शोत चि न शोत जीव है न सुनने की प्रक्रिया नोत न जिम्हा न मैं जीभ हूँ ना न सोने की प्रक्रिया हूँ मैं की प्रक्रिया इनमें से कोई मैं नहीं हूँ न अहकार हो न बुद्धि हूँ न चित्त हो न इन इंद्रियों द्वारा जो प्रक्रिया चल रहा है वो मैं हूँ न चौद्योग ना तो मैं आसमान हूँ और न ही भूमि न के जो न न मैं सूर्य हूँ और न मैं वायु हूँ चिरांद रूप शिवोह शिवोह मई सबसे परे चिरा स्वरूप स्थिर शिव हूँ मैं सब में हूँ वही मैं हूँ मगर मैं सबसे परे हूँ मैं शिव न तो प्राण संजो न वह संचवायु न न पंच कोशक नाष्पाणुपाद न चापस्तपा चिरा शिव हम शिवो न प्राण प्राणी मैं प्राण शक्ति समय नए पंच वायु मैं पांच वायु पांच, पांच, पांच जीड़ कोश के विषय में गुरु जी ने जिक्र किया ठीक उसी प्रकार पांच वायु भी प्राण वायु के विषय में तो आपके खुद का प्राणवायु प्राणवायु अपान वायु समान वायु उदार भाई। तो इसके पूरे नहीं जाएंगे पांच ऐसे हमारे शक्रों के साथ सामंजस के पांच वायु जिनका शिविर होना अनिवार्य हो है में पांच शंकर कहते हैं की पांच वायु से अलग सबसे धातु धातु धातु भी से शरीर चाणियों रक्त मज्जा बोन्स ऐसे सात धातु है जिनसे हमारा शरीर बना है मगर गुरु भी नहीं नवा पंच सोष पंच सोषे विषय में अभी गुरु ने कहा अर्थात बाहर से अन्नकोष है जो शरीर अनाज दिखता है, वो है। जो कोष है तो हथियोग हम कहते हैं वो कोष को ही सबल करता है योग केवल अन्न कोष को समझ करता है उसके अंदर प्राण कोष जो प्राण प्राणवायु है वो दूसरा लेर है प्राणायाम करते हैं तो उससे प्राण कोष सबल होता है उसके अंदर मनो कोष है मन का कोष है अर्थात माइंड है उसके अंदर यह सोच है इंटेलेक्ट है और सबसे अंदर आनंद दोष है जिससे दृश्य आशी रहता है तो समझ कहेंगे पांच ही में नहीं न नवा नायु हूँ पानी अस्था चाहव अफ न चा सफाई नीर्ग एक्स करने वाले ऑर्गन में मैं शिव हूँ वही एक सूत्र है इन सभी को बांधने वाला एक सूत्र इन सबसे परे मैं बांधने वाला एक सूत्र शिवो हम शिवो न मे देश न मे लो हम मदो नई मे नाच सत्य भा न धर्मो न चाष्टो न कानो नो चिरांग किसी के प्रति देश भाषाओं से परे हूँ मैं देश नहीं न राज हो मैं भी नहीं न लोभ मोह में नहीं भाव अर्थात मैं किसी के कभी जगत भी नहीं न धर्म हो न, माश्ट भाव। भाव तो तो नहीं। न, न, न चारो न काम हो न मोक्ष जो पांचों चारो पुरुषार्थ है वो चारों पुरुषार्थ को भी मैं नहीं मैं धर्म नहीं।, नहीं हूँ मैं मोक्ष नहीं हूँ मैं अर्थ नहीं हूँ चिरानंदिवी न पापम न सौखम न दुखम न मंत्रो तीर्थम न वेदा मैंक्षा अहम भोजन नोजता चिरानंदम शिवो हम शिवोम न पुण्य मैं पुण्य नहीं मैं पाप नहीं मैं सुख नहीं हूँ मैं दुख नहीं हूँ मैं मंत्र नहीं हूँ मैं कृष्ण नहीं हूँ मैं वेग नहीं हूं मैं यज्ञ नहीं ना हूँ किसी की मुझे आवश्यकता है मैं इन सब को जोता हुआ तो सबको इन सबसे परे हूँ मैं चान शिव, हुं, शिव हुं। नहीं हो शिव होता ये हम जीवन में करे अभ्यास हो सकता इसको आप ध्यान से अहं अर्थात मैं भोजन नहीं भोजन। अर्थात अगर से जो तो स्वाद उत्पन्न होता है और जो अनुभूति होती है वह भी नहीं भोकता, ना भोगता ना ही भक्ता, ना तो मैं भोजन हूँ ना भोजन के कारण जो स्वाद उत्पन्न होता है और जो आनंद की प्राप्ति होती है ना ही वो मैं ना ही मैं आने वाला या ग्रहण करने वाला हूं शीवो है, शीवो है। मैं शानदारों को सीरोम सीओ हम तीनों में अर्थात द वन हुविंग जो ऑब्जर्व कर रहा है द वन हु ऑब्जर्व एंड मीडियम थ्रू विच वन इज ऑब्जर्व हमेशा शीक्षे एक कोई ऑब्जर्व कर रहा है आप कुछ देख रहे हैं किसी चीज को देख रहे हैं किसी चीज के माध्यम से देख रहे हैं हवा के माध्यम से देख रहे हैं प्रकृति के माध्यम से देख रहे हैं आप जिसको देख रहे हैं आप उसको थर्ड सर्वप्रसम सोच रहे हैं जिसके माध्यम से देख रहे हैं वो भी आपसे पृथक है जिसको देख रहे हैं वो भी पृथक है आप अपने आप को अपना अच्छा मानिए। जिस दिन आप इन तीनों के पास फैकता को समाप्त तो अच्छा कर दो की मैं देख रहा हूँ जिसको देख रहा हूँ जिसके माध्यम से देख रहा हूँ ये तीनों एक है उसी चीवो हम शिरो उसी समय ये तीन का भेद हो जाएगा कि मैं खा रहा हूँ जो खा रहा हूँ उसका जो स्वाद है वो अलग है और जो खा रहा है वो अलग है जब ये तीनों राष्ट्र को नहीं पता चलेगा तो एक हो गए हैं तब जाके अब शिव गए न मृत्यु नंका न बंधु न मित्रो गुरु न शिष्य फिरानूपो शिवो हम शिवो न मृत्यु न संका में मृत्यु नहीं देखिए सबसे बड़ा डाल किसी से होता है तो उससे बड़ा कुछ नहीं मैं मृत्यु नहीं हूं मगर जो तो स्मशान ने अपने आप को स्थिर कर लेकर स्मशान वासी है स्मशान में जब आपके चाहूंगी और सब जल रहे हो अपनों के सब जल रहे हो फिर भी आप अपने आप को स्थिर कर ले तो आप उसी क्षण से हो जाते हैं स्मशान में प्रक्रिया और ये पूरा विश्व है ये क्यूँकी क्योंकि को बच्चा ये सब समाप्त होता ही रहता है हम एक काल खंड में है कि हमें लगता है समाप्त नहीं हो रहा है मगर किस स्मान में जो अपने आप को ठीक कर लेका भी नहीं है किस योनि का हो किस जाति का हो जाति केवल जो विकृष्ट दृष्टि हम लोग राजनीतिक जाति वो जाती नहीं कितनी जातिया पशु पक्षी पेड़ औभे हम मनुष्य इनके भेजने भी नही न जाती है पिता नहीं हो नहीं हो माता न जन्मा न मेरा कोई पिता है न मेरी कोई माता है और मेरा जन्म नहीं हुआ है न बंधु नहीं न मेरा कोई बंधु है न मेरा कोई मित्र है कोई गुरु नहीं कोई शिष्य नहीं चिरा शिवो हम शिव यही एक पुत्र है ये सब कुछ नहीं है मगर मैं हूँ शिव अंत कहते थे अहम मेरे विकल्प नो हेरिएशन मेरे कोई मेरे नहीं है मेरी नहीं को नहीं नहीं को मेरा निराई आकार नहीं है विभुत्व सर्वत्र नाम मैं हर जगह जो भी है उसका बेस कोई वेद सर्वत्र सद्रिया सभी इंद्रियों का सबस्वेतमयी सभी इंद्रियों की अनुभूतिमय प्रचार संगठन नैम मुक्ती प्रचार संगठन किसी के साथ मेरा संबंध नहीं है ना मुस्ती रंगे न मुझे मुक्ति की इच्छा है न मुझे की इच्छा है। देखिए तो इतना आसान होगा मगर बारम्बारू मैं ही जो तो हूं मैं शिव हूं बार बार सोचने से यह जो कृष्णा की भाव होती है यह क्यों जीत गया मैं क्यों हार गया इसको क्यों मिला मुझे क्यों नहीं मिला मुझे ही मिलना चाहिए भोजन लेना चौबिश होना चाहिए घर मेरा बड़ा होना चाहिए इसका नहीं होना चाहिए इस भाव से अंकुश रखता है ये एक तो नहीं होता मगर अंकुश रखने का काम अपने आप को बुझाने मनाने का काम तो कब से कम आसम दिक्कत इस बात की है दुख तो सब तो आता है मगर अपने आप को काउंसिल करने की हिम्मत अपने आप को समझाने और बुझाने का ज्ञान लोगों में इसी ये सब सुनने कम से कम अपने आप को हम बुझा अब में क्या हो पाएंगे और देखिए ये हम बोलते हैं बातें करते हैं अभियान कर जाए कुछ दोनों को चीशा भी हो रहे हैं भी समय हो गया खाना भी बनाना है या इंग्लिश से आगे जैसे बकरे बाकी जाना है फिर हां, तो हो। पति, पति बात लेकिन तो ले तो वो भी बड़े बड़े ने ने। अभी तो घर के में छोड़ो क्या लेकिन भूल जाओ तुम, तुम, तुम। <laughs> तो शुरू हो तो थो थो नहीं तो इस जो तो के इसको कहते हैं स्मशान वैराज्य स्मशान वैराज्य मतलब आप किसी अपने को स्मशान में लेके जाते हैं, आपका कोई मित्र है उस मशान में जब धू करके आग लगती है जब आप उसके सही को देखते हो जनता होगा तब आपको स्मशान नैराज्य होता है लगभग दो तीन दिन तक आपको जीवन बेमानी लगी रहता है जब आप तो इतना कुछ कर रहा हूँ सब कुछ जल्दी खास हो गया तो तीसरी दिन की चिंता चौथे आस पास है संसार थम जाए ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया है इस संसार को कि भी होता है बीच बीच में हम सोचते भी मगर अंतः हम तो भर जाते हैं अगर ये सुंदरता नहीं होती तो संसार इंदमय हो जाता संसार खत्म हो जाता इसलिए मित्रों जो हमने अभी बोला ये कुछ सीखा भ्यास के लिए है मगर शमशान लगातार है कुछ ये तो आधे घंटे में प्राप्त होता इसलिए अंतिम सुंदर देने जा रहा टेंशन नहीं और हमारे में इतना सुंदर इतना है, तब सब कुछ का मिला था सुंदर कहा है ये पूरा है? पूर्ण है इससे ज्यादा पूर्णिष्ट पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वो तो पूर्ण है पूर्ण से कभी भी नहीं क्योंकि क्यूँकी ये ब्रह्मांड पूर्ण है और पूर्ण से ये सब कुछ है तो जो कुछ भी ब्रह्मांड में जो कुछ भी संसार में है वो सब कुछ पूर्ण है जो सोच आपकी है संसार जैसी चल रही है जितना जितना कल्याण हुआ है जितना नहीं हुआ है कितना बाकी है यह सब पूर्ण है इसीलिए अंत हमेशा अपने चिंताओं को विसर्जित करिएगा और सब सब पूर्ण है कही जब समय आएगा और द्रुपता होगी तो तक की प्राप्ति होगी उसी समय जब ब्रह्म चाहेगा कि आपको विवृत्त कर देना है संसार के झंझटों से और आपको आगे बढ़ा देना है ब्रह्मपद की तरफ तो उसी पल हो जाएगा खड़गड़े हो जाएगा बैठे बैठे हो जाएगा कुछ भागने की खोलने की जरूरत नहीं जब विधान है तभी होगा इसलिए बहुत कभी नहीं करना चाहिए शांति से बैठ जाओ हमेशा कहा जाता है बहुत भाग भाग से पा चाहिए बैठ के ही जाओ <laughs> इसलिए बैठ के पाने की प्रकृति को आगे बढ़ाना है और हमेशा याद रखना है कि यह धर्म इतना विराट है यह सनातन इतना विराट है इसमें शिव है और शुष्ण भी तब कुछ छोड़ के अपने शरीर को कष्ट देते हुए इस स्मशान में तपते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का तो अभिप्राय है वो शिव सिखाते तो हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शिव पसंद होंगे अपने आप को तपा के आगे बढ़ना अपने आप को तपस्या के पथ में आगे बढ़ाना वो तो शिव का पथ होगा पर कृष्ण जी जिनके जीवन में कोई झेल नहीं और जिनको लगता है कि मैं इतना साथ नहीं कर सकता हूँ तो वो विश्व जो करे वो तो प्रतिशत करे नाचे तो ऐसे नाचे कि घूमू नाचे तो ऐसे नाचे कि लगे कि बस नाचने के लिए ही जल हुआ था और किसी के लिए जल नहीं हुआ था तो नाचते नाचते धन लोगों पा a veces se The so powerful is the light of unity that it can illuminate the whole world. Thank you, Doctor Sankarana, for your words of wisdom. Your address today has vividly demonstrated the power of a small tear of unity and the way it contributes to making this world a better place to live in. Once again, can we have a huge round of applause for our own little sister here from the Tamil Nadu? और यदि यह है कि यदि दर्शक प्रबंधयक पूरी कार्यक्रम को सुचारू करेंगे जिसे दर्शक स्थिति है तो सब लोग शांति से बैठे रहेंगे और कार्यक्रम का आनंद लीजिए धन्यवाद आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट परम पूज्य आदरणीय सरस्वती जी टू प्रेसिड एट आवर इवनिंग सीएस ऑफ द लेबर कंसर्ट का विद फार्म हाउस है कहना आयोजन पुरस्कार से जी बाबू डॉक्टर किसी कम बोल दो वे ऑन एंड नहीं ठीक है ठीक है ये कार्यक्रम में बच्चों को सतीश बहुत प्रेरणा दे रहे हैं यंगस्टर्स की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो भी उनका प्रोग्राम है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं आज का ये कार्यक्रम हमको बहुत ही अच्छा लगा लेकिन प्रेरणा टॉक्स में जिस समय हम लोगों को सोचना होता है कि किसको बुलाएं है हम आज से पहले मिले नहीं है समृित पात्र जी से इसलिए हम सोच रहे थे कैसा रहेगा हमको आध्यात्मिक टच नहीं चाहिए हमको लोगों का कल्याण की भावना भी चाहिए जिनके मन में यही संकल्प हो कि भगवान अगर हम सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त करें तो ब्रह्म पद प्राप्त हो ऐसा जिसमें संकल्प है उसका नाम संवित हो तो कोई आश्चर्य नहीं है <laughs> Thank you so much Divi. Well, uh, after the 19th session, we now proceed for an interactive session where few questions from the audience are going to be answered by the glorious system colony. I now request Advocate Sumit Sharma to take over. There were few questions to be answered. Mr. Uh, President, you have a question. You are a doctor, surgeon, and politician by passion. What inspired you to follow politics, and what is the secret of your success? First and foremost, I don't see the distinction between professions. I firmly believe that we all have to, we have to follow the drive which is within us. I felt that I should be into politics. देखिए, मैं was a usual जिसे नहीं होगा कि मैं कल आकर नहीं मेरी आय। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। Because it becomes so customary, this answer becomes a routine answer. It does not really rank to the real answer. मुझे राजनीति आने की बहुत इच्छा थी. I really wanted to come to politics, but I was a government servant. I was a government servant. I was an IPS servant. तो ये जो है है, कि तो उपर तो राजनीति में, तो में नहीं है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 तो छोड़े पड़ेगा तब अगर, अगर जो सब सही सही होगा पानी सब में तो तो है मैंने उस बात को ध्यान में रखते हुए अचानक आया मैंने लिखा और अगले दिन का आपके बीच होगी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 को बचाता है तो किसी तो भी जीवन की कहानी छोड़ा कल तो मेरी बराबर था भाई चाहे जुड़े हुए खेल ने, मुझे ये पैसा नहीं है मैं टैग आप था और अभी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोगों के साथ डीलर कर रहा हूँ we are happy to have you all here today. Thank you. They value each one of us and we'll be together. Or you can drop five for previous things. Everyone need to go like for God. So much value in the name of divinity. Division people are talking about divinity then has fault things. What are Your views on the same and what is your message to the youth of India? What will it be? This is question for you. I will say. I will tell you, sir. Audience is very smart. Eh? <laughs> you are not seeing it. The audience also. also. Audience is of course very smart. They are so full of sense that they are smarter. They are so smart that they are very nice. Which questions should be answered and which questions should not be? Guruji, I know the path. I pass on the path. Do you think Guruji must have been also a Guru? These four sides. If you look at the picture, it is inside. भावित आक्रोश जो मन में आ रहा है किसी की अस्मिता के ऊपर ठेस पहुंची है ये सब कल्पना है व्हेन यू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ नाधन न पदमावत को लोगों ने खुद बोला हमने देखा भी नहीं, नहीं और तो भी झगड़ हैं तो यही अनेकों प्रॉब्लम होते हैं कि अज्ञान के वजह से ही समस्या होती है जैसे जैसे कि कोई खुद जानेगा जो हमने भी थोड़े बहुत रिव्यूज सुने लोगों के लोगों ने बताया इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सो जस्ट ऑन सम समेसलेस रीजन इमेजनरी लोग झगड़ा कर रहे हैं आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर मोटिवेशन हो सकता है ऐसी किसी चीज को निमित्त तो बना के अपने सामने लाने की कोशिश है गॉड नोज आई नॉट अवेयर ऑफ ऑल दोंगन थिंग इज वेरी एविडेंट कि जो भी ये सब झगड़े हैं सब अज्ञान से हो रहे हैं सब मोह से हो रहे हैं और केवल यही नहीं परमात्मा परमावत् दुनिया के सब झगड़े अज्ञान से होते हैं, इसीलिए जहाँ पे आदमी प्रबुद्ध हो वहाँ पे सब प्रकार का समस्या का समाधान होगा और कल्याण होगा मैं तो ओ We are wondering yeah. how we are mm -hmm. in politics. So, full fledged knowledge and full fledged learning and even uh, I really mm -hmm. remember, Dharmu, the I only remember the one moment. We are very few of us remember receiving uh, the baton every day. There was some and a strong fight between you and the opposition. Yeah. We just want to know: Are there series of battles and bitterness always having between you and the opposition party? See, I only totally believe that as far as speech language is concerned, as far as amplification is concerned, that should be the backbone of every profession. Until unless that forms the backbone, you will never excel in your field. Secondly, most importantly, remember as far as India is concerned, India was great, and India would become great. India was great because of its speech language capabilities, and India in the years to come will become great. Only if India has such a speech language. बट आर ह्यूमन माइंड। कर और वो अपना काम छोड़ हमारा मैं बहुत ज्यादा झड़का हूँ जरूर मतलब का मत <laughs> भाव भाव भी पूरी है, देखिए, आप ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व के से और ये कि जिसके साथ रहे हैं माध्यम भी मैं ब्लड प्रेशर नहीं पड़ेगा One other question that came up is: since uniform civil code signifies oneness, very very educated, political question, but in See, the scannin answer, the judicial commission, which is a fact of its own, the law commission matter. Uh, the law commission of India has come out with a draft. It has come out with a draft of 60 questions, and it wants every Indian to answer those questions. The process is on. Once the process is over. They are collecting all those answers on across the, the broad spectrum of the country. Once that process is over, the long division and the fact suffers its own views, and then after that, the series of the problem could start there. So, let me tell you categorically, issues are uniform settled for. It should never be a controversy. The other key that is consensus is what is required. Every political party, all religions, all religious leaders, they have to come together. ओनली में मुझे यू द प्लान एजुकेशन ऑल वेदांत जो हमारी आध्यात्मिक धरोहर है इसका ज्ञान सब हमारे देश के ही नहीं हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों को हो एक शिक्षा का माध्यम बहुत ही सशक्त माध्यम होता है और धीमे धीमे शिक्षा उस दिशा में हो रही है थोड़ी कुछ दिक्कतें हैं जो भी रीजन रहे हो कि आज यहाँ पे वंदे मातरम बोलना भी दिक्कत होता है प्रार्थना करना भी दिक्कत होता है नॉट दिस इज द्वाइंट एंड फ्रॉम यू है We are dreaming of something very so it's लॉन्ग जर्नी लेकिन प्रेर की शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा से भी पूर्व एक चीज होती है होता है स्वाभिमान अगर हर व्यक्ति अपनी ही आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान भले न रखे लेकिन उसकी कहानियां देखते हैं ऐसे संत लोगों को देखते हैं सत को देखते हैं और आपको अच्छा लगने लगे आपको स्वाभिमान होने लगे देन वो श्रद्धा के बीज बनने लगते हैं और जब श्रद्धा होती है तभी जाके इस चीज का ज्ञान आगे पीछे हो सकता है आज दिन-दिन धीमे श्रद्धा टूट चुकी है कानून प्रभावित हो गई है हमने सुना जैसे हमें ने ने दुनिया भर को जीत लिया अपने देश को नहीं जीत पा रहे थे यहाँ के लोगों की श्रद्धा तोड़ो। श्रद्धा अगर टूट जाएगी तो हम इन लोगों को जीत लेंगे तो लोग श्रद्धा खंडित करने के बहुत प्रयास करे और काफी हद तक वो सफल भी हुए बहुत तो नहीं सफल हुए आज भी जो है वो इतनी मात्रा में आप लोग आए हुए हैं जहां पे कोई स्वामी जी बैठे हुए हैं जहां पे अध्यात्मिक कार्यक्रम है विषय है श्रद्धा है लेकिन कम हो गई है प्रभावित हो गई है तो जैसे जैसे हम लोगों की अपनी ही जड़ों में श्रद्धा होगी स्वाभिमान होगा यह ज्ञान का सूरज अवश्य जगेगा यह हमारा पूरा विश्वास है और जैसे बहुत अच्छी बात अभी करी स्वामी जी ने किट इज नॉट अबाउट रीचिंग द गोल इट इज दिस जर्नी ऐसी चीजों से प्रेरित तो होंगे की तमस वो मान ज्योतिर्गया अंधकार खत्म हो और प्रकाश हो चारों तरफ इवन ट्रेडिंग इन दायरेक्शन जो है और जिस समय सब लोगों के अंदर श्रद्धा हो तो बहुत ही खुशी की बात होती है आप अपने घरों में अपने दिल में श्रद्धा का दीपक जलाए स्वाभिमान से अपनी संस्कृति पूर्वजों को याद करें में डेफिनेटली आपको इनके विचार जानने की प्रेरणा होगी और आप जानेंगे और जो भी कल्याण है जो भी आशीर्वाद आपको Thank you very much. I hope we have a fun and interesting time today. Thank you. Hario, Hario. I have one speaker. They want us <laughs> to stay. Oh, I see. Thank you so much. I'll give Subhash Sharmaji for the question-answer session. Well, trainer uh, dogs. I request everybody to please sit down for just a second. Prena Trust is also a program of the Indian Cultural Foundation. Those who voluntarily like to donate for the program and join us for such a cause and anyone are requested to visit our voluntary donation and registration desk there in the passage. And the donors can also avail benefit under Section 80G of the Income Tax Act. Well, this brings us to the end of the program. But before ending, i would now call upon uh, mr haskar joshi ji to propose a formal vote of thanks it was indeed an honor for me to be in front of you all thank you so much and once again i wish mr haskar joshi ji to propose a vote of thanks जय श्री कृष्ण वसुदेव सुंद वर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम बंदे गुरु जगत गुरु कृष्ण को वंदन करते हुए उन्हीं की वहनी को तो याद करते हैं गुरु गीता के कृथम तो सत्याएंगे